श्री प्रसंग चतुर्दश अध्याय श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव के भाव तन्मयता पूर्ण आचरण श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध एवं एकाग्र चित्त में जब जिस भाव का उदय होता था उस समय उसी भाव में कुछ काल के लिए वे तन्मय हो जाते थे उस समय वह भाव उनके हृदय पर पूर्ण आधिपत्य स्थापन कर अनान्य भावों को विलुप्त कर देता था तथा उनके शरीर को परिवर्तित कर उस भाव के रूप यंत्र जैसा बना डालता था हमने सुना था कि बाल्यावस्था से ही उनका स्वभाव इस प्रकार का था तथा दक्षिणेश्वर में जब हम आने जाने लगे थे उस समय हमको इसका नित्य परिचय मिलता था हम यह देखते कि संगीतादि के श्रवण अथवा अन्य किसी कारण से उनका मन जब किसी भाव, विश, भाव विशेष में तन्मय हो जाता था उस समय यदि कोई सहसा अन्य भाव का संगीत या वार्तालाप करने में प्रवृत्त होता तो उससे उन्हें असह्य यातना होती थी किसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित चित्त वृत्तियों की गति अकस्मात अवरुद्ध हो जाने के कारण ही उन्हें उस प्रकार का कष्ट होता था यह कहना अनावश्यक है किसी एक भाव की तरंग में निमग्न चित्तवृत्ति समन्वित मन को महामुनि पतंजलि ने सविकल्प समाधिस्थ कहकर निर्देश किया है तथा भक्ति ग्रंथों में उस समाधि को भाव समाधि कहा गया है अत यह देखा जाता है कि श्री कृष्ण देव का मन उस प्रकार समाधि में आजीवन अवस्थित रहने में समर्थ था साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके मन के पूर्वोक्त स्वभाव ने एक अपूर्व पृथक मार्ग का अवलंबन किया था क्योंकि यह देखने में आता है कि उस समय उनका मन पहले की भांति कुछ क्षण के लिए किसी भाव में अवस्थित रहने के पश्चात अन्य किसी भाव में वक्त नहीं होता था किंतु किसी भी भाव में आविष्ट होने पर जब तक उसकी चरम सीमा में उपस्थित हो अद्वैत भाव के अभाव की उपलब्धि नहीं हो जाती थी तब तक उसी का अवलंबन कर सतत अवस्थित रहता था दृष्टान स्वरूप कहा जा सकता है कि जब तक वे दास्य भाव की चरम सीमा में नहीं पहुँचे थे तब तक भाव की उपलब्धि के लिए अग्रसर नहीं हुए थे तथा भाव साधन की चरम उपलब्धि किए बिना वात्सल्य आदि भावों के साधन में वे प्रवृत्त नहीं हुए थे उनके साधनकालीन इतिहास की पर्यालोचना करने पर सर्वत्र ही ऐसा दिखाई देता है ब्राह्मणी के आगमन के समय श्री रामकृष्ण देव का मन ईश्वर के मातृभाव के अनुचिंतन में निमग्न था संसारिक समस्त प्राणी तथा पदार्थों में विशेषकर स्त्री मूर्तियों के अंदर उस समय वे श्री जगदम्बा के प्रकाश को साक्षात दर्शन कर रहे थे अतः ब्राह्मणी को देखकर ही क्यों उन्होंने मातृ संबोधन किया था तथा समय समय पर बालक की भांति गोद में बैठकर उनके हाथों से भोज्य पदार्थों को क्यों ग्रहण किया था यह स्पष्ट तो समझा जा सकता है हमने हृदय से सुना है कि ब्राह्मणी उस समय कभी कभी ब्रज गोपिकाओं के भाव में अव आविष्ट हो जब मधुर भावात्मक गीत गाने लगती तब श्री रामकृष्ण देव कह देते थे कि जब हां मुझे अच्छा नहीं लगता है और फिर उस भाव को त्याग कर मात्र भावात्मक पद ही गाने के लिए देव उनसे अनुरोध किया करते थे इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्थिति का सब परिचय पाकर ब्राह्मणी भी तत्काल उनकी प्रीति के निमित्त श्री जगदम्बा के दासी भाव को अंगीकार कर गाना प्रारंभ करती थी अथवा गोपाल के प्रति नंदरानी यशोदा के हृदय के गंभीर उच्छ्वासपूर्ण संगीतों को गाने लगती थी यह बात अवश्य है कि उपरोक्त घटना श्री रामकृष्ण देव के मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त होने के बहुत दिन पूर्व की है इससे यह सिद्ध होता है कि उनके हृदय में भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव कभी भी विद्यमान नहीं था इस घटना के कुछ वर्ष उपरांत श्री रामकृष्ण देव का मन किस प्रकार परिवर्तित होकर वात्सल्य भाव की साधना में अग्रसर हुआ था यह बात पहले ही कही जा चुकी है अतः भाव साधना की ओर अग्रसर होकर वे जिन आचरणों में रथ हुए थे अब हम उन्हें उद्धृत करने का प्रयास करेंगे श्री रामकृष्ण देव के चरित्र पर विचार करने से पता चलता है कि हम जिसे निरक्षर कहते हैं प्रायः पूर्णतया तन रूप होते हुए भी उन्होंने आजीवन किस तरह शास्त्र मर्यादा की रक्षा की थी गुरु ग्रहण करने से पूर्व केवल अपने हृदय की प्रेरणा से ये जिन साधनों में प्रवृत्त हुए थे उनकी वे साधनाएँ भी शास्त्र विरोधी न होकर शास्त्र अनुगत ही थी भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव न रखकर शुद्ध पवित्र हृदय से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त व्याकुलता उत्पन्न होने पर ही ऐसा हुआ करता है इसके द्वारा हमें इसी बात का स्पष्ट परिचय मिलता है घटना का ऐसा होना विचित्र नहीं है क्योंकि थोड़ा विचार करने से ही पता चलता है कि शास्त्र समूह की रचना इसी रूप में हुई है सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों की चेष्टा तथा उपलब्धियां ही बाद में लिपिबद्ध होकर शास्त्र के रूप में परिणत हुआ है अस्तु निरक्षर श्री रामकृष्ण देव को शास्त्र निर्दिष्ट उपलब्धियों का यथार्थ अनुभव होने के कारण शास्त्र समूह की सत्यता ही विशेष रूप से प्रमाणित हुई है स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात का निर्देश प्रदान कर कहा है शास्त्रों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही अब की बार श्री रामकृष्ण देव का निरक्षर बनकर आविर्भाव हुआ है श्री रामकृष्ण देव